नमस्कार धन्यवाद जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें होगी ऐसा मैं फील करता हूं और जिस तरह से आपके बारे में मैंने सुना है कि आप एक अच्छे राइटर भी हैं सोशल वर्कर भी हैं और काफी अलग अलग विधाओं में लोगों का जो कहीं न कहीं मुश्किल दौर होता है उसके ऊपर आप चिंतन करते हैं और वहां से उन्हें एक नई रास्ते की ओर ले जाने के लिए कोशिश आपकी कलम करती है तो चलिए बात करते हैं और मैं चाहूँगा की हमारे सभी दोस्त आज पहली बार आपको सुन रहे हैं आपकी आवाज से रूबरू हो रहे हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में रेडियो मधुबन के द्वारा तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम सुमन जन सत्यगीता जैसा कि आपने अभी सुना है ज़िंदगी एक सफ़र की तरह होती है उसमें कुछ सुख और दुख दोनों बराबर चलते हैं दुख लगता है कि मुझे हमें ज़िंदगी में कुछ सिखाकर ही जाते हैं और मुझे भी इन्हीं चीज़ों से गुजरना भी पड़ा लेकिन कुछ जिंदगी में ऐसा हुआ कि किसी वजह से तो हम हताश होकर बैठ जाते हैं कोई मान लो कि दुख हुआ और आपने कुछ पढ़ा या कुछ सुना है। आप डिप्रेशन में चले गए और एक होता है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आप फील हो करते हैं कि जो हमारी जिंदगी का एक उद्देश्य बन जाता है कि नहीं मुझे इस विषय पे काम करना है सोचते हैं मंथन करते हैं कि जिंदगी में जाना है आगे तो मेरी भी लाइफ का ऐसा रहा कि एक पोइटिस का दिल मैं रखती हूँ और मुझे ये लगता है कि हर स्त्री हो या पुरुष उनके सभी के जिंदगी के अंदर कविता एक सहज रूप में होती ही है हम जैसे लोग क्या करते हैं उसको कॉपी पे उतार लेते हैं डायरी पे नोट कर लेते हैं और जैसे जैसे उन्हीं करती चली चल जाती है तो शिल्प भी सुधर जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको नहीं उतार पाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कवि नहीं होते हैं मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे कवि होते हैं कुछ गद्ये में अपनी ज़िंदगी को कहते हैं कुछ पदे में और कुछ अव्यक्त रह भी बहुत कुछ व्यक्त करते चले जाते हैं लाइफ में बचपन से ही लिखने का बहुत शौक़ रहा हाँ साथ में मैं बहुत चिंतनशील भी रहे ईवन के आध्यात्म में तो मेरी रुचि स्टार्टिंग से ही रही देश के प्रति भी मुझे बहुत रहता था कि जिंदगी में अगर कुछ करना है जिस जमीन पे आप जुड़े हों आपने जहाँ जन्म लिया है उसके प्रति भी आपका एक फर्ज बनता है उत्तरदायित्व तो बनता है कोशिश की कि जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत रहे मैं वहाँ खड़ी रहती थी और इन्हीं चीज़ों से सीखती चली गई लाइफ में बट हमेशा फील करती थी कि मेरा जीवन सिर्फ खाना पीना सोना सिर्फ इतना तो जीवन नहीं हो सकता इससे आगे बहुत कुछ है क्योंकि अपने से जो बड़े लोग होते हैं जो मेरे आदर्श रहे हैं जब उनको देखती तो लगता 24 घंटे ही उनके पास है और 24 घंटे ही मेरे पास है तो वो अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ करके चले जाते हैं इस देश को मानव समाज को सबको दे जाते हैं तो मुझे लगा कि मुझे भी इस समय का सदुपयोग करना है फिर मैरिज भी हो गई रूटीन में लाइफ चल रही थी सिंगर रही हूँ डांसर रही हूँ अपने लाइफ में थोड़ा डांस कर लेती थी जहाँ लगा एक पॉजिटिव थिंकिंग मेरी हमेशा से रही लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर मंथन करती ऐसा जरूरी नहीं था कि मैं ही कुछ करूँ लगता अगर मैं नहीं कुछ कर पाती कुछ लोग काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं या कहीं और भी कर रहे हैं उन्हें अगर मेरा सहयोग अपेक्षित रहता तो कोशिश करती कि मैं वहाँ पर रहूं जिंदगी की इसी सोच के लिए एक जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया मैं यहाँ सोशल वर्कर के रूप में भी रही और मेन दौर मेरा ऐसा आया लाइफ में कि हमारे यहाँ जैसे कि फीमेल होटिसाइड बहुत होती है कन्या ब्रूण हत्या बहुत होती हैं मैं ईमानदारी से बताती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं इसके प्रति पक्षधर में भी रहे हूँ मुझे लगता था कि हमारा जो भारतीय समाज है ना आज भी देखो बेटियां ससुराल में चली जाती हैं कहीं ना कहीं माँ बाप जो हमारे यहाँ है अगर बेटी की यहाँ चले जाते हैं थोड़े बहुत दिन तो ठीक है वो भी अब जाने लगे हैं लेकिन यहाँ एक ताने के रूप में मारा जाता है कि आप बेटियों को यहाँ जाएंगी यहाँ के यानी कि आप उनके यहाँ जाते हो हमारे यहाँ स्पेशली हरियाणा में बेटी के घर का दाना या अन्न पानी खाना भी पाप माना जाता है तो ऐसे में कि बेटी के ऊपर वो डिपेंड रहे तो सोच भी नहीं सकते थे ऐसे में जरूरी हो जाता था कि हाँ एक बेटे का होना बहुत ज़रूरी है तो मुझे लगता था कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसकी अनुमति दे देनी चाहिए सहज परमिशन मिल जानी चाहिए लेकिन एक दिन हमारे दिगंबर मुनि हैं सौरभ सागर जी उनका एक आर्टिकल पढ़ा मैंने मत कुचलू मासूम कली को वो आर्टिकल इतना हृदय विदारक था कि सुनकर उसने मेरे मन में बहुत हलचल मचा दी उस दिन मुझे उन बेटियों की पीड़ा महसूस हुई जिनको इस तरह से गर्भ में मरवा दिया जाता था उस दिन फर्स्ट टाइम पता चला कि एक अबोर्शन के टाइम सा बच्चा एक छोटा सा बच्चा किस कदर किस पीड़ा से गुजरता है पर हम उनको माँ होते हुए एक पिता होते हुए वो इतनी भयानक मौत देती है ना कि ऐसा लगता है कि शायद इससे बुरा कर्म नहीं हो सकता जबकि हम बिलीव भी करते हैं कि जैसा कर्म करके आते हैं वैसा हमें फल भी मिलता है सोचकर मन लगता है कि इस कर्म का फल क्या होगा इसका तो मुझे कोई आइडिया भी हम नहीं लगा सकते कि इस कर्म का कितना दुष्परिणाम हो सकता है कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो जन्म लेना चाहती है हमारे बीच में आना चाहती है उसको सिर्फ और सिर्फ हम बेटे के लालच में इतनी भयानक मौत दे दे और बेटा भी कोई गारंटी तो नहीं हम विदाता तो नहीं हो सकते ना अगर ऊपर वाले ने हमारे नसीब में लड़कियाँ ही लकी लिखी है तो आप कैसे विदाता हो सकते हो गारंटी नहीं आप एक ऑबॉर्शन करवाओगे कितने ऑबर्शन करवाओगे अगर आपके नसीब में बेटा लिखा ही नहीं कितने ऑबॉर्शन आप करवाएंगे तो इसी चीज ने मुझे इतना उद्वेलित किया कि लगा कि मुझे कुछ करना है यू कूडेंट बिलीव कि तीन रातें मैंने सोई नहीं मुझे ऐसा लगता कि छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां जैसे चीख रही हूं मेरे कानों में उनकी आवाजें मुझे गूंजती रही मेरे कान के अंदर कि हमारे लिए कुछ किया जाए कि बचाओ उनकी पीड़ा जैसे कि बस चल चित्र सा चल मेरी आंखों के सामने दौड़ गया कि बच्चों को हम इतनी भयानक मौत दे रहे हैं मैंने गुरुजी से बात की तीन दिन के बाद मैंने एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी उसी विषय पे उसी वक्त और गुरु की कृपा कहूँगी गुरु और भगवान में कोई भेद भी नहीं होता परम परमात्मा की कृपा थी कि मैंने एक पुस्तक लिखी मुख आवाज के नाम से और वो एक ही सेटिंग में लिखी गई और उसमें जो जो ऊपर जैसे परमपिता परमात्मा ने लिखवाना था उन्होंने लिखवाया मैं केवल एक माध्यम बनी एक पॉजिटिव सोच अगर उन्होंने दी थी कोई कर्म करवाना था तो शक्ति भी उन्होंने ही दी थी मुझे ऐसा नहीं था क्यों कोई आपको काम सौंप अगर कोई सेवा सौंपता है मुझे लगता है कि आपको शक्ति भी सौंपता है आप कर सकते हो काम आप नहीं कर रहे आपसे करवाया जा रहा है और सिर्फ इसी विश्वास के साथ मैं चलें तब मैंने अपने महर्षि से बात भी की सौरभ सागर जी से गुरु जी से कि इस तरह से और उन्होंने बताया कि आज का कलयुग कितना ज्यादा कलयुग कलयुगर यहाँ महिला अगर काम करेगी अकेली तुम निकलोगे तो किस तरह से कर पाओगे मुझे लगा नहीं जब चलना ही है कांटे हो या कुछ भी हो चलना है अगर आपका आशीर्वाद है अगर ऊपर वाले ने मुझे चुना है तो सब कुछ सहज में हो जाएगा बस उसी दिन से जिंदगी का एम हो गया और उसी एक स्वपन ने उस मुहिम ने नाम लिया मेरे मन में आवाज मंच नाम से हमने एक मंच बनाया जिसका उद्देश्य रहता स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी कि धार्मिक संस्थान यहाँ जैसे भागवत गीता होती है या किसी भी तरह के छोटे से छोटे कार्यक्रम और बड़े से बड़े कार्यक्रम उसमें हम जाते हैं क्योंकि मेरा मानना था कि अगर आप स्टार्टिंग से ही स्कूल और कॉलेज में जाते हैं बच्चों में एक संस्कारहीनता बहुत बड़ा आजकल हमारे अंदर हम देख रहे हैं अगर स्टार्टिंग से ही अगर उनमें संस्कार नहीं होंगे तो हमारे देश का कैसा निर्माण करेंगे आजकल जो लड़कियों के साथ इतना बुरा हो रहा है रेप होते हैं और इस जो असुरक्षित वातावरण है कहीं ना कहीं यहाँ संस्कार की ही तो कमी है तुम तो उसके विषय में चलता है बच्चों के बीच में जाती हूँ एज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं थोड़े मेच्योर होते हैं तो मेचोरिटी की बातें करते हैं और इस तरह से बात रहती हैं युवाओं के बीच में उनको हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में रहता है स्पीच के दरमियान और साथ में एक बड़े लोग होते हैं जो हमारे कहते हैं ना कि वृक्ष जो होते हैं जो अपनी जड़ें पकड़ लेते हैं उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है उनको आप दूसरी जगह रिप्लेस नहीं कर सकते हो तो यहाँ मैं कहूँगी कि परमपिता परमात्मा ने ही ऐसी बुद्धि मन में डाली ऐसा विवेक मन में डाला कि उनको धार्मिक संस्थान में ही पकड़ना चाहिए मुझे बहुत सारे आचार्य उनका सबका बहुत सहयोग मिला मुझे प्रोग्राम्स के बीच में कोई आधा घंटा देता कोई एक घंटा देता और वह अपनी बात करती धर्म से रिलेटेड कि सभी लोग वहाँ पर देखिए वहाँ पर कोई सुन रहा है भागवत सुन रहा है या गीता ज्ञान सुन रहा है वहाँ पर सभी कर्मों की बात करते हैं कि आपका प्रत्येक हुए कर्म का आपको फल भोगना ही है तो ऐसे में फिर उनसे प्रश्न किया जाता कुछ उन बच्चों की पीड़ा रखी जाती सामने से कि इतनी पीड़ा अगर आप किसी बच्ची को दे रहे हो तो एक बार सोचिए विचार कीजिए कि इस कर्म का फल आपका क्या होगा कि इस, सिर्फ एक वंश के लिए मेर, और नाम के लिए कि मेरे बाद मेरा नाम कौन चलाएगा और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत मानना है आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि नाम सिर्फ व्यक्ति अपने आप ही कमा सकता है अपना जिंदगी में देखिए आप किसी का भी चले जाइए हमारे यहाँ कौन किसको अपने बाप दादाओं के नाम मालूम है ज्यादा से ज्यादा अपने पिता का नाम होगा दादा का परदादा का कोई व्यक्ति सात पीढ़ी तक तो उनका नाम नहीं बता पाएगा कौन कौन है कौन कौन नहीं है यानी कि नाम तो ऐसा होता है जो आप किसी के दिल पर लिख के चले जाते हो तो वही बातें वहां रहती और प्रभु कृपा रही कि भरपूर प्यार भी मिला और मुझे इस मिशन में आउटपुट बहुत मिला दिल से लगे कि हम इस मिशन पे हमने कोई फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे नहीं रखी क्योंकि आ, हताश भी होती मैं जब हमारे यहाँ के आसपास के वातावरण को जब मैं देखती हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं इतनी सारी औपचारिकताएँ होती हैं चीफ गेस्ट होता है फिर उनको उनका ऑनर किया जाता है बीच में उनकी स्पीच रखी जाती है और भी पता नहीं क्या क्या तो उसमें आधे से ज़्यादा टाइम उसी में ख़राब चला जाता है जैसे लेकिन यहाँ मुझे रहा था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करना स्कूल में जाती प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती कि मुझे बस 40 मिनट दीजिए या पैंतालीस मिनट दीजिए बस बच्चे होंगे या मैं होंगे सीधे सीधे बात करेंगे हमें चाय कॉफी इवन पानी तक भी नहीं चाहिए बस मुझे उन बात करनी है और कभी भी मेरी वहाँ स्पीच स्पीच की तरह नहीं रहती कन्वर्सेशन रहती क्योंकि आप सिर्फ स्पीच आप आपसे आप कितनी देर तक आप स्पीच कर सकते हो एक रटी रटाई स्पीच आप कहाँ प्रभावित कर सकते हो नहीं कर सकते ना आपको पता भी तो चले कि आपने उनके बीच में आपने एक जिज्ञासा उत्पन्न करने का मार्ग होता है आप उनसे बातें कीजिए उनसे इंटरेक्ट कीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उनकी समझ में क्या आ रहा है क्योंकि भावी पीढ़ी है हो सकता है कि वो हमें कुछ सिखा दे जरूरी तो नहीं कि हमें उन्हें कुछ सिखाएं तो वो भी हमें सिखा सकते हैं तो इस तरह से युवाओं का मुझे बहुत सहयोग मिला सुमन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने ये यात्रा शुरू की और जहाँ पर आप एक विशेष मकसद लेके आपने काम किया जो खास करके बच्चियों को बेटियों को बचाने के लिए और जिस तरह से आपका जो हरियाणा क्षेत्र है वहां पर ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो इसके ऊपर आपने काम करने का साहस जताया और काफी हद तक आपको सफलताएं भी मिली तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रीड मोद वन नाइनटी पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कुराते रहो जनम जन्म का सात है निभाने को सो सो मैंने जन्म लिए जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए जन्म जन्म का साथ है निभाने को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 दिन तुझको पाऊंगा तू मंजिल में राही हूँ एक दिन तुझको पाऊंगा पान मुझे अब रोकेगा हर दम ही आऊंगा जन्म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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं सुमन जी से जिनसे हम बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने अपने सोशल वर्क के बारे में बताया जो खास करके बेटी बचाव पर उन्होंने एक मंच तैयार किया और उसके माध्यम से काम कर रही है और काफी हद तक उन्हें सफलताएं भी उस क्षेत्र में मिल रही है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे लिखने की बात आपने कही कि आप अलग अलग विधाओं में लिखते हैं तो आइए सुमन जी से हम जानेंगे कि उनका जो लिखने का दो तरीका है वो कब लिखती हैं कैसे लिखती हैं और किन किन चीज़ों पे उन्होंने लिखा है उसके बारे में उन्हीं से जानते हैं फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है लिखने का तो मुझे लगता है कि एक राइटर का एक पोइट का अपना एक मूड होता है कोई विषय नहीं होता जैसे उसकी मन की दशा होती है वो वैसा ही लिख लेता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ बचपन में बचपन की बातें अलग होती है तो उस तरह से लिखते थे जैसे ही थोड़े बड़े हुए या कभी देश का कोई इस तरह से कोई प्रोग्राम होता है या मन में उस तरह से कुछ फीलिंग्स होती तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि मैंने हर विधा में लिखा चाहे वो प्रेम प्रसंग है या सामाजिक रहा इवन राजनीतिक भी रहा तो हर विधा पर मैंने लिखा मैं दूसरों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि अपने मन के भावों को दबाए मत जब भी आपके मन में कुछ लगे आप ये मत सोचिए कि कुछ ये विशेष लोग ही कर सकते हैं कि ऊपर वाले ने कुछ लोगों को विशेष ये सौंपा है ऐसा नहीं होता आपके मन में जब भी कोई भाव उठे पेन लीजिए डायरी लीजिए और लिख डालिए क्योंकि जैसे जैसे आप लिखेंगे किसी को सुनाएंगे आप सवे ही निखरते चले जाएंगे के अंदर लिखने का होगा तो नेचुरली फिर पढ़ने का भी रहेगा जैसे जैसे व्यक्ति फिर पढ़ता चला जाता है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज आता चला जाता शिल्प में स्वतः ही सुधार होना आरंभ हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि हर कोई व्यक्ति एक अच्छा कवि बन जाता है मैंने भी मुक्त छंद भी लिखा और गद्य में भी लिखा पद्य गीत गज़ल हर तरह की विधा चाहे वह धनाक्षी छंद है जैसा समय आता गया जैसे भाव उमड़ते रहे मन में बस वो कविताओं के रूप में गज़ल के रूप में गीत के रूप में ढलते चले गए आ, लेकिन फिर भी ये रहा कि अगर कुछ लिखना है तो सिर्फ वाह वाह के लिए मैंने कभी नहीं लिखा कि तालियां मुझे बटोरनी है लाइफ में और कोई मुझे सुनाए मैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए लिखती हूँ जब भी करता है मन है कि हाँ किसी और को नहीं सुनाया तो अपने आप को सुनाया ईश्वर प्रेमी रही हूँ मुझे कृष्ण से बहुत प्रेम है मैं उनको सुनाती हूँ ऐसा नहीं और हमारे हमारी संस्था है जैसे आवाज मंच भी बताया वो साहित्यिक संस्था भी है सामाजिक तो वो है ही सामाजिक कार्य तो करती है साहित्यिक संस्था भी है समय समय पर हम साहित्यिक प्रोग्राम भी रखते हैं हम सम्मानित भी करते हैं सौरभ सागर पुरस्कार है या हमारा जैसे कि इंडिया प्राउड के नाम से हमने दो इसमें सम्मान भी हमने रखे हुए हैं जो हम एक साल की उसमें रखते हैं जो टाइम की अवधि रहती है आ, लेकिन बस वही कहा कि मैं कलमकारों से लेकिन एक बात अवश्य ही रखना चाहूंगी एक आ, मुक्तक के रूप में कलम की क्या कहूं तुमको कलम में जान होती है कलम की क्या कहूं तुमको कलम में जान होती है कलम की सुरमाओं की अलग पहचान होती है जलादो लेखनी अपनी कभी चापलूसी मत करना जलादो लेखनी अपनी अगर सच लिख नहीं सकते जलादो लेखनी अपनी अगर सच लिख नहीं सकते नगर सच्चाई की चलना ही असली शान होती है नगर सच्चाई की चलना ही असली शान होती है अभी आपने पूछा ना कि गीत गजल कैसे लिखते हैं तो उसी में एक है गम में भी मुस्का लेती हूँ गम में भी मुस्का लेती हूँ जीवन हंसी बना लेती हूँ जब भी दिल में दर्द उठा तो लपे गीत सजा लेती हूँ बस इस इसी तरह से गीत गजल जैसा मन में भाव उठा करती रही हूँ हाँ लेकिन जैसे कि जिंदगी का मिशन रहा बेटियों पे, तो उनके लिए अपनी बात कहना कैसे भूल सकती हूँ उसी पर एक भाव है कि बेटियाँ अभी नहीं होती मैं कुंकी की वरदान होती है जिससे प्रभु प्रेम करते हैं ना उसी को बेटियां देते हैं बेटियों के बिना आप कल्पना तो कीजिए एक बार घर कैसा लगता है शमशान जैसा लगता है आप थक के आते हैं घर में बेटियां ना हो प्यारे से कैसा लगेगा और जैसे ही आप बहुत थके हुए होते हैं और आते आप देखते हैं सुंदर सी भोले सी प्यारे सी बच्ची आपका हाथ पकड़ती है पापा पापा कहते हैं मम्मी मम्मी कहती है तो मन में ऐसा लगता है कितने जाने कितनी सारी तरंगे कितना जैसा संगीत आपके मन की हर तार को छू जाता है बेटियाँ तो संगीत है प्रकृति की अगर जितनी भी सुंदरता है बेटे कम नहीं होते मेरा ऐसा कदापि सोचना नहीं है दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं उनके बिना जैसे बेटियों के बिना सुना है बेटे के बिना भी सुना है लेकिन बेटियां जैसे कि हमारे यहाँ अभिशाप माना जाता है बेटियां अभिशाप नहीं होती उसी भाव पर एक मुक्तक के रूप में होती नहीं अभिशाप ये वरदान बेटियाँ होती नहीं अभिशाप ये वरदान बेटियाँ समझो तो खुद खुदा की ही पहचान बेटियाँ गीता की वाणी वेद की रिचाई भी है इनसे पवित्र कुछ नहीं हो सकता गीता की वाणी वेद की रिचाई भी है ये है मस्जिदों में पाक सी जान बेटियाँ है मस्जिदों में पाक सी जान बेटियाँ एक अपने आप से या मेरी ठाकुर जी से मैं बात करती हूँ कृष्ण जी से तो उन बातों को मैंने इस तरह से भी एक कविता के रूप में व्यक्त किया है जितनी बातें खुद से की हैं, जितनी बातें खुद से की हैं, वो मैंने तुमसे ही की हैं। बंदना नू का शोर कहा है बोल उठा जो मौन कहा है खुद ही बदरा बन जब बरसी नाच उठा मन मोर कहा है मन मंदिर तुम उदित हुए यूं मन मंदिर तुम उदित हुए यूं खुद को उजली भोर कहा है मुझ में बाकी अब तुम यूं हो मुझमें बाकी अब तुम यूं हो खुद को ही चित चोर कहा है मुझे लगता है कि जैसे ही आप किसी से प्रेम करते हो ना आपको लगता है कि वो प्रेमी आपके अंदर इस तरह से समाहित हो जाता है कि लगता है कि आप वैसे ही हो कहता ना राधिका स्वयं कृष्ण हो जाते थे तो ऐसा प्रेम में अनुभव भी होता है कि ऐसा लगता है कि वो बाहर नहीं रह जाता फिर वो एक देह नहीं रह जाती जिससे आप प्रेम करते हो वो आपके अंदर समाहित हो जाता है यही हम अनुभव भी करते हैं जिंदगी में कि हमारा प्रेम सूचिता होनी चाहिए हर स्वार्थ से ऊपर होना चाहिए अगर दान कुछ देना है ना जिंदगी में तो प्रेम का दान दीजिए इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता आपको सामने वाले को स्वतः ही जीत लेते हैं तो आ, एक जब ठाकुर जी की बात हुई है तो एक अगर आप कहें तो एक गजल के रूप में पर हमारी आज उनका नाम लिखा है खुद ही को लिख दिया मीरा उन्हें घनिश्याम लिखा है वही भाव फिर बीच में आ जाता है बेटिया और उनकी बेटियों को मैंने इस गजल के बीच में भी लिया है चमन में क्यों कुचल जाती कहो मासूम सी कलियाँ चमन में क्यों कुचल जाती कहो मासूम सी कलियाँ नहीं खिलने दिया जाता ये क्या अंजाम लिखा है हथेली पर हमारी आज उनका नाम लिखा है अजी हम दिल लुटाम बैठे तुम्हारी बस अदावत है अजी हम दिल लुटाम बैठे तुम्हारी बस अदावत है बही जो हैश्क आँखों से उन्हें गुमनाम लिखा है वही जो याश्क आँखों से उन्हें गुमनाम लिखा है निभाई भी नहीं हमने मोहब्बत की सभी रस्में निभाई भी नहीं हमने मोहब्बत की सभी रस्में मगर फिर भी जमाने ने हमें बदनाम लिखा है मगर फिर भी जमाने ने हमें बदनाम लिखा है खुद ही को लिख दिया मीरा उन्हीं घनिश्याम लिखा है कहेंगे इस जमाने से यहाँ पे मीरा जैसा भाव है कि वो कह देते कि प्रीत किसी से ना करियो कहेंगे इस जमाने से मुहाबत तुम नहीं करना कहेंगे इस जमाने से मोहब्बत तुम नहीं करना बहेंगी रात दिन आंसू यही इनाम लिखा है बहेंगे रात दिन आंसू यही इनाम लिखा है खुद ही को लिख दिया मीरा उन्हें घनश्याम लिखा है मोहब्बत में हमें मोहन ये कैसी बेबसी दे दी मोहब्बत में हमें मोहन ये कैसी बेबसी दे दी फिरे हम दर बदर प्यारे नहीं विश्राम लिखा है प्यार करने वालों को कहाँ आराम फिरे हमदर बदर प्यारे नहीं विश्राम लिखा है खुद ही को लिख दिया मीरा उन्हें घनश्याम लिखा है नहीं आता सलीका कुछ मोहब्बत का हमें प्यारे नहीं आता सलीका कुछ मोहब्बत का हमें प्यारे मगर हर सांस पे अपनी तुम्हें ही शाम लिखा है मगर हर सांस पे अपनी तुम्हें ही शाम लिखा है खुद ही को लिख दिया मेरा उन्हीं घनिश्याम लिखा है उनसे जो प्यार करते हैं ना उनकी दशा देखी कैसे होती है तुम्हें जो प्यार करते हैं रात दिन मोहन तुम्हें जो प्यार करते हैं सिसकते रात दिन मोहन मोहब्बत का कहो जालिम यही अंजाम लिखा है मोहब्बत का कहो जालिम यही अंजाम लिखा है खुदी को लिख दिया मीरा उन्हें घनिशाम लिखा है खुदी को लिख दिया मीरा उन्हीं लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गजल आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को खास रेडियो मधुबन को इस वक्त जो सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा होगा और इस गजल में शायद खो गए होंगे <laughs> तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही आनंद आ रहा है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग सुमन जैन जी को सुन रहे हैं और सत्यगीता वो अपना तकल्फ लगाती है साथ या किस तरह से वो लिखती है और अलग अलग विधाओं पे उन्होंने जो लिखा है और कुछ मुक्तक और गजल हम सभी को सुनाया है आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही आनंद आया होगा उनके गजल को सुनकर विशेष मुलाकात के सफर को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग गीत वगैरह सुनते हैं सुमन जी तो मैं चाहूंगा कि कौन सा एक गीत जो फिल्मी गीत है, जो आपको बहुत टची करता है क्यूँ टी करता है उसके बारे में बताओ मुझे एक गीत है, लागी छूटे ना। तो है। ये लगता है की आप जब किसी से अटैच हो जाते हो ना मुझे लगता है फिर उसका चिंतन छूटता नहीं है चाहे आप वो संसार में करें किसी सामाजिक प्राणी से करें या फिर आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। जब आपका किसी से कनेक्शन हो जाता है बाई हार्ट और मुझे लगता है शायद यही भक्ति भी यही है एक अच्छी दिशा में आप लगाते हो अगर प्रभु से उस प्रीति को जोड़ देते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है और संसार में करते हैं तो व्यर्थ तो खैर वही वो, वो भी नहीं जाता प्रेम तो आखिर प्रेम ही है अब तो सनम चाहे जाइ तेरी कसम लाग छूटे ना, अब तो सनम चाहे जायिया तेरी कसम लाग छुटे नई लगी छुटे ना, आए, लागी छूटे ना। लागी झूटे ना अब तो सनम लागी झूटे ना अब तो सनम जाए जाए दिया तेरी कसम लागी झूठे ना अब तो सनम कार बन के रे जिया तुझको पुकारे बन के ना माने रे जिया किया तेरी कसम लागी छूटे ना लागी छूटे ना अब तो सनम रीब दीवाना है तेरा सोच लिया जी सोच लिया तेरी फसम लागी झूठ लागे छूटे अब तो सनऊ जा तेरी फसम लागे छूटे न अब तो सनम ओ, ओ, ओ जब से लड़ी है तुमसे निगाह तरफ रहा लड़ी है तुम से निकाह तड़प रा देख के चलना प्यार की राह बड़ी है मुश्किल आ देख लिया जी देख लिया तेरी कसम पसंद ना है नमस्कार तो तो बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना अब सुमन जी ने याद कराया उनको बहुत ही अच्छा लगता है ये गीत और क्यों अच्छा लगता है वो भी उन्होंने बताया कि एक प्रेम का गीत है जहाँ पर आप प्रभु से भी प्रेम कर सकते हो और किसी व्यक्ति से भी कर सकते हो तो दोनों जगह आपका जो है दिल का रिश्ता जुड़ जाता है जहाँ पर आप उसे हमेशा याद रखते हो तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सुमन जी जो है एक, एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और ज्योतिष विशेषज्ञ कह सकते हैं जो थोड़ा सा स्टडी उनके पास है और काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में अगर दुख है तो सुख वहीं से मिलेगा या फिर हम कुछ रत्नों का उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा या धन आएगा या शांति आएगी हमारे जीवन में ऐसा हम लोग सोचते हैं तो क्या ये बात सही है क्या यही हम उन्हीं से जानेंगे जी से तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी बहुत सारे लोग हैं आज भी पंचांग देखते हैं ज्योतिष के पास जाते हैं शुभ कार्य के लिए और किसी भी कार्य करना होता है इवन आजकल कल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के बात जब आती है तब उससे पहले कुछ लोग जो है एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो ये कितना हद तक सही है और आपके हिसाब से क्या होना जा? मैं ये तो नहीं कहूँगी की गलत है क्यूँकी ज्योतिष विज्ञान को भगवान का तीसरा नेत्र कहा गया कहा गया तो ये हंड्रेड परसेंट सही है गलत यहाँ कुछ भी नहीं है बशर्ते कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो लेकिन आज में कहूँगी कि हमारा दुर्भाग्य है कि लोग कुछ पैसा कमाने के लिए लोगों को एक भ्रांति में डाल देते हैं दो ही लोग ऐसे हैं आ, मुझे लगता है एक एस्ट्रोलॉजर और एक डॉक्टर चिकित्सक जिनके आप बहुत विश्वास भी करना चाहते हो क्योंकि दोनों ही आपको लगता है कि आपकी पीड़ा का निवारण कर सकते हैं यहाँ हमें अपनी बहुत ही ज़रूरतें चाहिए और एक आप चिकित्सक के पास जाते हो और आपको कोई पीड़ा है तो आप वहाँ पे जाते हो आपको लगता है कि सही और मुझे लगता है इन दोनों को आपकी ज़िंदगी में बहुत ईमानदार होना चाहिए अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर एक के पास चले गए और एक तो आप पहले ही दुखी हो सुखी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत कम जाता है आ, सभी व आते हैं जब मार पड़ती है ना वक्त की तो तभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास भी वही जाता है जो आ, मरीज होगा जिसको कोई पीड़ा होगी और ऊपर से एक व्यक्ति दुखी है और ऊपर से एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं एक भ्रांति में डाल देते हैं कि आप इतना दान कीजिए आप ऐसा कीजिए आप ऐसा हो जाएगा आप चेंज कर लेंगे एस्ट्रोलॉजर देखिए आपके भविष्य को बता सकता है बना नहीं सकता विधाता नहीं है वो अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर विधाता होता तो मुझे लगता है कोई वो एस्ट्रोलॉजी का काम बिल्कुल भी नहीं करता मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूं लेकिन फिर भी मैं आज ये बात बोल रही हूँ एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कर्म के बारे में मैं कहूँगी एक सीधा सीधा ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है आपकी पिछली जिंदगी को बताता है कि जो कर्म आप पीछे करके आए हो आपकी जिंदगी में जो भी मिलेगा आपको पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको मिलना मिलने वाला है प्रभु ने उनको क्या किया है कि ग्रहों के द्वारा सूचित कर दिया है कि आपने जिंदगी में अच्छा किया है तो ग्रहों की स्थिति होती है हमारे यहाँ बारह राशियाँ होती हैं जैसे नौ ग्रह होते हैं वो अच्छे भाव में बैठे होते हैं तो अच्छे भाव में बैठेंगे अच्छा फल देंगे लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर वो अच्छा फल नहीं देंगे आपके कर्मों के आधार पर ही उन्हें नियुक्त किया गया है आपके लाइफ के अंदर कि आपने पीछे कुछ बहुत अच्छा किया लाइफ के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारा पैसा अगर मान लो मिलने वाला है आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति श्रम भी नहीं करता फिर भी अचानक से उसे कोई पद मिल जाता है कोई बहुत अच्छा पद मिल जाता है कोई लॉटरी लग जाती है अचानक से मिल जाता है कर्महीन नहीं बनना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और आप कहीं नहीं जो होगा वो अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये याद भी रखना कि जो हमारा आज का कर्म है वही भविष्य भी में तो हमें देख पाल तो कर्म विमुक्त तो कभी भी मत होना लेकिन जाल में भी मत पड़ना एस्ट्रोलॉजर आप इस चीज पर भरोसा रखिए कि एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है आप शांत रहिए आपका अगर विपरीत समय अगर कोई चल रहा है आप शांत रहिए आपको लगता है अरे इतना टाइम पीरियड है चलने ही वाला है आपको हाई हाई मत कीजिए हाई तोबा मत में चाहिए कि हरे क्या होगा कैसे होगा देखिए आप अगर इस तरह से हाई तोबा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी लेकिन आपको लगता है अरे दस साल ऐसा ही होना है ठीक है मैं अपने कर्म कर्जा करूँ एक सहन शक्ति आप लाइए उसको स्वीकार कीजिए जिंदगी के अंदर याकि हम क्या करते हैं पहले ही दुखी हैं फिर उसको बचने के लिए हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि शायद वो कुछ जादू मंत्र करेगा कुछ टोटका बताएगा कुछ ऐसा कुछ करेगा और आपकी लाइफ को सुखमय बना देगा ऐसा नहीं होता और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो भी एस्ट्रोलॉजर इस तरह का दावा करते हैं वो गलत होते हैं दान वगैरह देखिए इसे बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि दान वगैरह नहीं करना चाहिए व्यक्ति दुख के दिनों में ही दान ज़्यादा कर सकता है हमारे हम लोग इतना स्वार्थी है कि अगर हमें मानो किसी संस्थान में जाते हो और वहाँ पर कि कोई दान का कोई बॉक्स रखा होगा ना कि क्या करेगा दस डाल देगा बीस डाल देगा सौ डाल देगा ज़्यादा नहीं डालता या तो अपनी नेम फेम के लिए लगता है उनका नाम अनाउंस होने वाला है वहाँ एक मोटी रकम निकाल के देता है या फिर उस पर दुखों की मार पड़ी होती है तो हो गईगा इतना दान कर दिया अभी अब तो करना ही पड़ेगा इस बहाने उसकी ज़िंदगी से दान हो जाता है जैसे दान छूटता है उनके हाथ से होता है तो उसका फल तो मिलता ही है आपको शक्ति मिलती है दुखों को सहन करने की शक्ति मिलती है आप इस तरह से अपनी जिंदगी को आप सहज भी बना सकते हो लेकिन एस्ट्रोलोजर बहुत ज़्यादा उनको ब्रह्म जाल में डाल देते हैं इतनी पूजा करनी चाहिए पंडितों से आप ये करवा करवाइए आप देखिए आपकी जिंदगी के अंदर भूख आपको लगी है भोजन आप पाएंगे तभी तो आपकी शुदा शांत होगी ना आपको भूख लगी है और आपके नाम का भोजन कोई और करता है तो आपकी भूख शांत कैसे हो सकती है नहीं हो सकती हमारे ऐसा ही किया जाता है आपकी जिंदगी में इतना पंडितों से आप ये करवा लीजिए आप वो करवा लीजिए आपके ग्रह शांत हो जाएंगे क्या आप लोग दुखी हैं ऊपर से एक मोटी रकम आपसे ऐंठ ही जाती है तो मैं बार बार यहाँ जितने भी हमारे मधुवन के जितने भी श्रोता चल रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास कीजिए जब आपको पता है आपकी जिंदगी का समय है ये ऐसा चलने वाला है दुखी चलने वाला है तो आप उद्वेलित मत हुई आप करें सोचिए अरे कोई बात नहीं सुख दिन नहीं रहे तो दुख के भी नहीं रहेंगे दुख के लिए आप कितना प्रयास करते, आप सुख के लिए कितना प्रयास करते हो तब भी सुख आपको तभी मिलता है जब आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है सुख अपने हम कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहते कोई भी इनवाइट नहीं करता है दुखों से बचने की कोशिश ही करता है लेकिन फिर भी दुख आती है जैसे दुख बिना बुलाए आते हैं उसी तरह से सुख भी आएंगे इसलिए हमें दुख और सुख दोनों में सम रहना चाहिए दोनों में सम रहते हुए हमें कर्म करने चाहिए कर्मों पे विश्वास करना चाहिए एक कर्म योगी ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है अपनी जिंदगी को खुशी देखिए पैसा सारी जिंदगी का सोल्यूशन नहीं होता ऐसा नहीं है कि पैसा आपको खुशी दे सकता है पैसा नहीं है आपके पॉकेट के अंदर मान लो कि आप पहले आप पांच लाख रुपये कमाते थे और आज बड़ी मुश्किल से आप पांच या दस हजार कमाते हैं आप देखिए ऐसे लोग भी है जो दो दो हज़ार रुपये महीना कमाते हैं लेकिन अपनी जिंदगी का गुजारा अच्छे से करते हैं लेकिन हम ये करते रहते हैं हमारी थाली में जितना है हम उस पर पर्याप्त नहीं मानते हमें लगता है अभी और चाहिए हमें पीछे ये था वही करता है इसलिए हम दुखों को इनवाइट कर लेते हैं जब हमें लगता है अरे शुक्रिया मनाइए आपके पास जो भी है संतोष से रहिए जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है उसके जीवन में शांति अपने आप आ जाती है और जहाँ शांति और संतोष हो मुझे नहीं लगता कि वहाँ दुख ठहरने वाला है तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर को मुझे लगता है सभी को समझाना चाहिए एस्ट्रोलॉजर मुझे लगता है वही बनता है जिसका प्रभु से तार जुड़ा हुआ हो उन्हीं को होना चाहिए दूसरों को भटकाना नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजर को खुद समझना चाहिए कि ये हमारा कर्मों का खेल है अगर हम किसी को अगर भ्रम में डालेंगे हमें भी भुगतना पड़ेगा हमें भी अगर वक्त की मार हमें भी झेलनी पड़ेगी पहले हम खुद का भला करें और जिंदगी को अगर किसी को बताएं हमारे पास कोई कोई दुखी आत्मा हमारे पास आती है हमारा पहला मकसद होता है जिंदगी में उसको हम उसकी हो सके समस्या का निवारण करें इस तरह से समझाए पूछना चाहूंगा जैसे कि रत्नों की बात करते हैं स्टोन्स की बात करते हैं तो ये कितने हद तक हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी या फायदा करते हैं स्टोन्स का ऐसा है कि कई लोग तो इसको मिथ्या मानते हैं कि अरे ऐसा थोड़ा ना होता है कि अभी आपके दुख के दिन चल रहे हैं और मैं आपको कहूंगी आप नीलम पहन लीजिए आपका दुख सुख में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा नहीं होता अभी पीछे भी बात हुई फिर आप कहेंगे कि क्या फिस का मतलब तो स्टोन्स काम ही नहीं करते फिर स्टोन्स क्यों पहनाए जाते हैं ऐसा नहीं है कि स्टोन्स काम नहीं करते जिस तरह से हमारे यथा ब्रह्मांड तथा पिंड जो ब्रह्मांड के अंदर है वही अंदर भी है जैसे और चीज़ होती हमारे अंदर कलर्स भी होते हैं आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति को पीलिया हो जाता है पीलिया रोग आप परिचित होंगे ही और पीलिया क्यों होता है जब पीले रंग की अधिकता हमारे बॉडी के अंदर हो जाती है तो पीले की अधिक पीले रंग की अधिकता की वजह से हमारा पीला हो जाता है और ऊपर से हम क्या करते हैं पता नहीं है हमें और हम येलो कलर और धारण कर लेते हैं बॉडी के अंदर और फिर उससे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है पीलिया क्योंकि जो भी स्टोन्स पहनाए जाते हैं ना वो एक एस्ट्रोलोजर क्या देख के बताता है कुंडली के आधार पे कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर किस चीज़ की कमी है उसके आधार पर हमें बताता है और मान लो कि किसी के व्यक्ति के दुख के दिल आए हुए हैं और उससे रिलेटेड अगर उन्होंने कोई स्टोन पहना दिया उसी तरह से हो गया जैसे कि येलो कलर पहले ऑलरेडी बॉडी के अंदर है और ऊपर से उसको पुखराज और पहना देते हो तो आपको नुकसान ही करेगा तो आपको यहाँ इस का ज्ञान होना चाहिए देखिए अगर दुख है दुखों को कम किया जा सकता है स्टोन्स के द्वारा आप ऐसा स्टोन जो एस्ट्रोल अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, जो आपको सही मायने में बताए कि कौन सा स्टोन है जो आपको आपको आपके बॉडी में से वो रंग को निकाल सकता है जो ग्रहों से रिलेटेड है ताकि वो दुख ऐसा नहीं कि आपका दुख सुख में बदल जाएगा वही बात आ जाती है आपको दुखों को सहन करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है आपको दुखों को कम किया जा सकता है इतना तो आपने सुना होगा कि शूली को सूल किया जा सकता है आप वैसा कर सकते हो कि मान लो कि अगर आपको लॉस होना है ज़िंदगी में आपको मान लो फिफ्टी लैक्स का लॉस को कम किया जा सकता है ऐसा नहीं कि लॉस खत्म हो होकर आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन आप लॉस कम कर सकते हो आपको एक सोचने की समझने की शक्ति मिलेगी आपको सहन करने की शक्ति मिलती है स्टोन से इसी तरह से अगर मान लो अच्छा वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है आप देख पाएंगे किसी एस्ट्रोलॉजी के पास चलते हैं कि पॉजिटिव ग्रह की जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर पॉजिटिव में बैठा है आपको पता चलता है और आप उसके से रिलेटेड जब आप स्टोन पहनते हो वही उदाहरण फिर है मान लो आपको पाँच लाख का अगर प्रॉफिट होना है और आपको पता चलता है कि इस तरह से ग्रह आपकी पॉजिटिव है आप उससे रिलेटेड अगर आप स्टोन पहन जाए उस पच पाँच लाख और पचास लाख में बदल सकते हो स्टोन्स काम करते हैं लेकिन एकदम से ऐसा नहीं है कि सुख दुख में कन्वर्ट हो जाएगा और दुख सुख में चला जाएगा ज्यादा किया जा सकता है ये बात ये अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी बातें सुनकर थोड़ा सा जो है एस्टोन्स के बारे में उसकी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में पता चल गया होगा और जिस तरह से हम लोग जो कामना लेके एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो चीजें आप इसी तरह से न समझे की आपका दुख जो है सुख में बदल जाएगा इवन वहाँ पर आपको सहन करने की क्षमता या सहन शक्ति को धारण करके अगर आप अपना समय को बिताते हो तो कुछ समय के बाद वो दुख भी चला जाएगा जिस तरह से सुख चला गया वैसी तरह दुख भी चला जाएगा चीजें जो है हमेशा परिवर्तनशील है संसार को भी परिवर्तनशील कहा गया है तो हर चीज जो है हमेशा नहीं रहेगी कुछ न कुछ बदलाव उसमें होता रहता है तो बदलावों की प्रक्रिया को देखिए और अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए अपने विचारों में बदलाव कीजिए तब आप जो है अपने जीवन में एक सुखद अनुभूति कर पाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात हमें सुमन जैन जी से सुनने को मिला कि एस्ट्रोलॉजी क्या करता है और हमें क्या करना चाहिए और जो एस्ट्रोलॉजर है जो शायद इस स्वार्थ भाव से पेशे में आ जाते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को लुटते हैं तो उनसे भी बचना पड़ेगा आपको और जो लोग हैं उनसे कोई राय सलाह जरूर कर सकते हैं और सही लोग शायद पैसे भंगे लेते हैं वो लोग तो चाहते हैं कि लोगों का दुख कम हो जाए वो उस भावना से ही काम करते हैं तो फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निर्णय लेते हैं वैसे भी मुझे एक बात याद आगे आपको सुनते सुनते कि हर वक्त जो है व्यक्ति को अपना चॉइस है <laughs> कि आपको अगर यात्रा करना है तो जाना या नहीं जाना यह खुद का आपका डिसीशन है अगर आप जाते हैं तो फिर आपको सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए हो सकता है कि यात्रा में कई चीज़ें आए दिक्कतें आए, रुकावटें आए, तो आपको वो सारी चीज़ों को पार करना पड़ेगा क्योंकि डिसीजन आपका है <laughs> अगर आप नहीं जाएंगे तो भी डिसीजन आपका आप सुखद अनुभूति कर सकते हैं तो सुख या दुख ये आपके सोच विचार पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं कई बार ऐसे होता है ऐसा होता है कि हमें सिचुएशन ऐसा होता है कि डॉक्टर कहता है बचेगा नहीं लेकिन आपकी अगर जिज्ञासा जि जि है जीने की तो आप बच जाते हैं तो ऐसी भी सिचुएशन हमने देखा है क्योंकि चॉइस आपका बहुत बड़ा काम करता है जी जी मैंने जैसे कि यहाँ एक स्लोगन भी पढ़ा था कि अगर आपको शक्ति चाहिए तो परमपिता परमात्मा क्या करते हैं आपकी ज़िंदगी में दुख दे देते हैं क्योंकि दुखों को झेलते झेलते आप अंदर से इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आपको शक्ति अपने आप मिल जाती है यानी कि जो हम चाहते हैं परमपिता परमात्मा वो पूरा करते ही करते हैं ठीक है कि वो पथ है जिस पथ पे चल रहे हो उन्होंने पथ कुछ और दिया है लेकिन मंजिल वही है जो आप चाहते हो उससे विपरीत मंजिल हो नहीं सकती इसलिए पथ पर चले लेकिन निगाह आपकी मंजिल की गौरव होनी चाहिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आज का विशेष मुलाकात कार्यक्रम में काफी कुछ बातें सीखने को मिला होगा और आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे तो चलिए वक्त हो गया इजाजत का और जाते जाते मैं कहूंगा सुमन जी से एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं मैसेज तो मैं यही कहूंगी क्योंकि मैं कर्म में बहुत बिलीव करती हूँ बार बार ये बात बेशक रिपीट भी हो रही है लेकिन जिस पर हमारी पूरी जिंदगी आधारित है बेस तो यही है कर्म अपने कर्मों के प्रति सचेत रहिए जिंदगी में कभी भी भूलकर ऐसा कर्म ना कीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी में कहते हैं ना एक कालिक पुत जाए पूरा का पूरा आपका भविष्य काली से ग्रस्त हो जाए सचेत रहिए कर्मों के प्रति और संतुष्ट रहिए सुख और दुख में सम रहते हुए क्योंकि इंसान जहाँ विचलित होता है ना गमों से विचलित होता है दुख से हर वक्त उसकी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने दुखों से छुटकारा पा जाऊँ आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है प्रभु पर विश्वास कीजिए क्योंकि वह हमारे हर चीज़ का जब एक इंसान किसी का अगर मेरी बात सुनिए जैसे कि आपने देखा होगा व्यवहार में भी कि एक व्यक्ति अगर आपको आप एक व्यक्ति को कुछ पैसा देते हैं आफ्टर सम टाइम वो व्यक्ति आपको विद इंटरेस्ट लौटाता है लौटाता है ना तो वो तो परम परमात्मा है तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी की हेल्प करें और जब आप अकेले होंगे लाइफ में या कुछ आपके ज़िंदगी में कोई हेल्प नहीं करेगा आप सोचते कि नहीं आज मैं ये इकट्ठा कर लेता हूँ मुझे धन संचित करना है मुझे बच्ची करनी है बुढ़ापे में सहारा कौन होगा हम इतनी सारी चीज़ें एकत्रित कर लेते कहीं ना कहीं हमें लगता कि भगवान पर भरोसा नहीं है आप संचित कीजिए मैं चाहती मैं ये कहना चाहूँगी उसको कर्मों के रूप में संचित कीजिए हमारे यहाँ कहा गया है कि वहाँ ऊपर जाते हैं तो कहते हैं सिकंदर तक भी कहते खाली हाथ गया था लेकिन मुझे ये लगता है कि हम वहाँ बहुत कुछ ले जा सकते हैं ले जाना आना चाहिए आप कर्मों के रूप में लेके जाइए और आपको सब कुछ मिलेगा सब कुछ हमेशा मिलेगा अपने संचित कीजिए कर्मों को संचित कीजिए और हमेशा खुश और संतुष्ट रहिए जो भी आपको लाइफ में मिला दो हमारे यहाँ एक पता था एक मुस्कुराना और एक शुकराना मुस्कुराते रहिए और जो भी मिला है ऊपर वाले का शुक्रिया करते रहे देखिये फिर लाइफ कैसी हो जाती है ओके okay, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लग रहा होगा आज के शो में और जो भी बातें हुई और मैसेज में आपने कहा मुस्कर आते रहे और ईश्वर का शुक्राना करते रहें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात में मैं चाहूँगा कि आपको जो बातें अच्छी लगी हो उसे जरूर नोट करें अपने दिलो दिमाग में और उसको हर समय समय पर आप याद करें जैसी भी घड़ी आती है आपको लगता है कि ये जो बातें हमने की थी ये आपके काम आएंगी तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और आपको खुशी मिलती है तो उससे ज़्यादा खुशी हमको मिलती है तो हम चाहते हैं कि आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और सुमन जैन जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार सलाम नमस्ते खम्भागनी सुनते रहो मुस्कराते रहो अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते भूल जाते हैं ये दे